महाभारत पर्व शांतिपर्व एकोनचत्शद्याय शत्रु से सदा सावधान रहने के विषय में राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया का संवाद युधिष्ठि उवाच उत मंत्रो महाबाहो विश्वासो ना शत्रु कथम हिराजा वर्तेत यदि सर्वत्र न युधिषि ने पूछा महाबाहो आपने यह सलाह दी है कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए साथ ही यह कहा है कि कहीं भी विश्वास करना उचित नहीं है परंतु यदि राजा सर्वत्र अविश्वास ही करे तो किस प्रकार वह राज्य संबंधी व्यवहार चला सकता है विश्वास पर भय कथे नाजा शत्रुंज पार्थिव राजन यदि विश्वास से राजाओं पर महान भय आता है तो सर्वत्र अविश्वास करने वाला भोपाल अपने शत्रुओं पर विजय कैसे पा सकता है ए तन में संशय छंधे मतिर में अविश्वास कथा में ताम उप्रुत पिताम पितामह आपकी यह अविश्वास कथा सुनकर तो मेरी बुद्धि पर मोह छा गया कृपया आप संशय का निवारण कीजिएम ब्रह्म दत्तने पूजनयास संवाद ब्रह्म दत्त भूपते भिष्म जी ने कहा राजन राजा ब्रह्मदत्त के घर में पूजनी चिड़िया के साथ जो उनका संवाद हुआ था उसे ही तुम्हारे समाधान के लिए उपस्थित करता हूँ सुनो कामपिल्ले ब्रह्मदत्तस्य दत्त पुनिवासि पूजनी नाम शकुन दीर्घ कालम सहोषिता नगर में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा राज्य करते थे उनके अंत में पूजनी नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया निवास करती थी वह दीर्घ काल तक उनके साथ रही थी ऋतभ वे जीव जीवको वह चिड़िया जीवक जीव जीवक नामक विशेष पक्षी के समान समस्त पक्षियों की बोली समझती थी तथा त्रियक में उत्पन्न होने पर भी सर्वज्ञ एवं संपूर्ण तत्वों को जानने वाली थी पुत्रमेकम समकालम पुत्रोपि देव्याम पुत्रो व्यज एक दिन उसने निवास में ही एक बच्चा दिया जो बड़ा तेजस्वी था उसी दिन उसके साथ ही राजा की रानी के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ सदा। सागत्वा आजहार फलद्वयम्। आकाश में दिचरने वाली वह वा कृतज्ञ पूजनी चिड़िया प्रतिदिन समुद्र तट पर जाकर वहाँ से उन दोनों बच्चों के लिए दो फल ले आया करती थी स्वपुत्र फल में कम सुपुत्रा चा परम वह अपने बच्चे की पुष्टि के लिए एक फल उसे देते तथा राजा के बेटे की पुष्टि के लिए दूसरा फल उस राजकुमार को अर्पित कर देती थी अमृता स्वाद सदृशोभिवर्धनम आदाजादा सेवासु तय प्रापुन पुनः पूजने का लाया हुआ वह फल अमृत के समान स्वादिष्ट और बल तथा तेज की वृद्धि करने वाला होता था। वह बारंबार उस फल को ला लाकर कर शीघ्रता पूर्वक उन दोनों को दिया करती थी तथोग छत परिम राजपुत्र फला तथा स धात्रा ततो तीना क्रीडत राजकुमार उस फल को खा खाकर बड़ा हृष्ट पुष्ट हो गया एक दिन धाय उस राजपुत्र को गोद में लिए घूम रही थी वह बालक ही तो ठहरा बाल स्वभाव आकर उसने उस चिड़िया के बच्चे को देखा और उसके साथ पूर्वक वह खेलने लगा सुनम हा त्र धाचा राजेंद्र अपने साथी पैदा हुए उस पक्षी को सोने स्थान में ले जाकर राजकुमार ने मार डाला और मारकर वह धाय की गोद में जा बैठा वोदैठा पूजन राजन तदनंतर जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसके बच्चे को मार डाला है और वह धरती पर पड़ा है मुखे पूजने बाष्पूर्ण अपने बच्चे के ऐसी दुर्गति देखकर कर पूजनी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वह दुख से संतप्त हो रोती हुई इस प्रकार कहने लगी क्षत्रिय संगतम न ना प्रेते न च चौहृदम कारणार्थ क्षत्री में संगति निभाने की भावना नहीं होती उसमें न प्रेम होता है न सौहार्द ये किसी हेतु या स्वार्थ से ही दूसरों को सांत्वना देते हैं जब इनका काम निकल जाता है तब ये आश्रित व्यक्ति को त्याग देते हैं क्षत्रियु न विश्वास कार्य सर्वाप कार्यु अपि सततम शांत ये निरर्थक क्षत्रिय सबकी बुराई ही करते हैं इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए ये दूसरों का अपकार करके भी सदा उसे व्यर्थ सांवना दिया करते हैं। अहमस्य है देखो तो सही यह राजकुमार कैसा कृतघ्न अत्यंत क्रूर और विश्वासघाती है अच्छा आज मैं इसे इस वैर का बदला लेकर ही रहूंगी सहसंजात वृद्धस्य वृद्ध से तथा च भोजन शरणागत त्रिविधम जो साथ पैदा हुआ और साथ पाला पोसा गया हो साथ भोजन करता हो और शरण में आकर रहता हो ऐसे व्यक्ति का वध करने से उपरयुक्त तीन प्रकार का पातक लगता है इतुक्त तरणाभ्या नेत्रेण नृपसुत्य स्वस्था ततम पूजनी वाक्यम अब्रवीण ऐसा कहकर पूजरी ने अपने दोनों पंजों से राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डालीं फोर्त वह आकाश में स्थिर हो गई और इस प्रकार बोली शुभम इस जगत में स्वेच्छा जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही कर्ता को मिल जाता है जिनके पाप का बदला मिल जाता है उनके पूर्वकृत शुभा शुभ कर्म नष्ट नहीं होते हैं पापम कर्म कृतम किंजित यदि तस्श्यते निपते तुत्रु पौत्रे स्विच नृषु राजन यदि यहाँ किए हुए पाप कर्म का कोई फल कर्ता को मिलता न दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि उसके पुत्रों पोतों और नातियों को उसका फल भोगना पड़ेगा ब्रह्मदत्त कृते राजा ब्रह्मदत्त ने देखा कि पूजनी ने मेरे पुत्र के आंखें ले ली तब उन्होंने यह समझ लिया कि राजकुमार को उसके कुकर्म का ही बदला मिला है यह सोचकर राजा ने रोष त्याग दिया और पूजनी से इस प्रकार कहा ब्रह्मदत्त अस्ति, अस्ति ब्रह्मदत्त बोले पूजनी हमने तेरा अपराध किया था और तूने उसका बदला चुका लिया अब हम दोनों का कार्य बराबर हो गया इसलिए अब यही रह किसी दूसरी जगह न जा पूजनुवाच सकृत्ता अपराध से त्रव परिल न तदबुधा प्रशंसा से यम पूजनी बोली राजन एक बार किसी का अपराध करके फिर वही आश्रय लेकर रहे तो विद्वान पुरुष उसके इस की प्रशंसा नहीं करते हैं वहां से भाग जाने में ही उसका कल्याण है सांते प्रयुक्ते वैरं जब किसी से वैर बंध जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वैर की आग तो बूझती नहीं वह विश्वासघात करने वाला मूर्ख शीघ्र ही मारा जाता है अन्योन्या कृथवैराणाम पुत्र पौत्रम नियक्षती पुत्र पौत्र विनाशे च परलोकम नियती जो लोग आपस में वैर बाँध लेते हैं उनका वह वैर भाव पुत्रों और पौत्रों तक को पीड़ा देता है पुत्रों पौत्रों का विनाश हो जाने पर परलोक में भी वह साथ नहीं छोड़ता है सर्वेश कृतवैराण अविश्वास सुखोदय एकांत तो न विश्वास कार्यो विश्वास घात आपस में बैर रखने वाले हैं उन सबके लिए सुख की प्राप्ति का उपाय यही है कि सर्वथा विश्वास, विश्वास, विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए न विश्वस्ते विश्वस्ते ना विश्व विश्वासाध्य उत्पन्न अपलम नृकि काम विश्वास जो विश्वास पात्र न हो उस पर विश्वास न करे जो विश्वास का पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे क्योंकि विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय विश्वास करने वाले का मुड़ो छेद कर डालता है अपने प्रति दूसरों का विश्वास भले ही उत्पन्न कर ले किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास ना करे माता पिता भार्या जरा लेत्र भ्राता शत्रु क्लिन्न पाणीर्वयस्य आत्मा हे क सुख दुख से माता और पिता स्वाभाविक स्नेह होने के कारण बांधव गणों में सबसे श्रेष्ठ है पत्नी वीर के नाशक होने से वृद्धावस्था का मूर्तिमान रूप है पुत्र अपना है अंश है भाई धन में हिस्सा बांटने के कारण शत्रु समझा जाता है और मित्र तभी तक मित्र है जब तक उसका हाथ गीला रहता है, जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है केवल आत्मा ही सुख और दुख का भोग करने वाला कहा गया है संधि सेतु रक्तक्रांतो यदर्थम जब आपस में वैर हो जाए तब संधि करना ठीक नहीं होता मैं अब तक जिस उद्देश्य से यहाँ रही हूँ वह तो समाप्त हो गया कर्मत्रास बलान जो पहले का अपकार करने वाला प्राणी है वह दान और मान से पूजित हो तो भी उसका मन विश्वस्त नहीं होता अपना क्या हुआ अनुचित कर्म ही दुर्बल प्राणियों को डराता रहता है पूर्व सम्मान तो सम्मानित जहाँ पहले सम्मान मिला हो वहीं पीछे अपमान हो लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली पुरुष को पुनः सम्मान मिलने पर भी उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए तवागारे समर्चितां उषिता वैरम काल सम्य हम राजन मैं आपके घर में बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ रहे हूँ परंतु अब यह वैर उत्पन्न हो गया इसलिए मैं बहुत जल्दी यहाँ से सुखपूर्वक चली जाऊंगी ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्तवाच ये नवती वस पूजनी माघम ब्रह्मदत्त ने कहा पूजनी जो एक व्यक्ति के अपराध करने पर बदले में स्वयं भी कुछ करे वह कोई अपराध नहीं करता अपराधी नहीं माना जाता इससे तो पहले का अपराधी ऋण मुक्त हो जाता है इसलिए तू यही रह कहीं मत जा ना तु तत्र जाती कर पूजनी बोली राजन जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है उन दोनों में फिर मेल नहीं हो सकता जो अपराध करता है और जिस पर किया जाता है उन दोनों के ही हृदयों में वह बात खटकती रहती है ब्रह्म दत्तवा सक्षम संधि ये पुनः वैरस्य उपमो दृष्ट पापम ओपास्तुते पुनः ब्रह्मदत्त ने कहा पूजनी बदला ले लेने पर तो वैर शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को उस पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता अतः अपराध करने और सहने वाले का मेल पुनः हो सकता है क्रांत सान्वितोस्मृति नैश्वासा बदल लोके तस्मात्म पूजनी बोली राजन इस प्रकार कभी वह शांत नहीं होता है शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है ऐसा समझकर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसी अवस्था में विश्वास करने से जगत में अपने प्राणों से भी अर्थात कभी न कभी हाथ धोना पड़ता है इसलिए वहाँ मुंह न दिखाना ही अच्छा है तरसा ये नक्यंत शास्त्रित रपी सामना ए गजा एवं करेण भी जो लोग बलपूर्वक शस्त्रों से भी वश में नहीं किए जा सकते उन्हें भी मीठी वाणी द्वारा बना लिया जाता है, जैसे की सहायता से हाथी कैद कर लिए जाते हैं। ब्रह्मदत्त लिएने जीवता अन्योन्या च अन्योन्यस्य स्वचे न छुड़ो यथाम ब्रह्मदत्त ने कहा पूजने प्राणों का नाश करने वाले भी यदि एक साथ रहने लगे तो उनमें परस्पर स्नेह उत्पन्न हो जाता है और वे एक दूसरे का विश्वास भी करने लगते हैं जैसे स्वपच अर्थात चांडाल के साथ रहने से कुत्ते का उसके प्रति स्नेह और विश्वास हो जाता है अन्य वैरा नदरम इवोदकम् आपस में जिनका वैर हो गया है उनका वह वैर भी एक साथ रहने से मृदु हो जाता है अतः कमल के पत्ते पर जैसे जल नहीं ठहरता है उसी प्रकार वह वैर भी टिक नहीं पाता है पूजन युवाच वैरम पंच समुत्थनम तुध्यंति पंडिता स्त्री की तम वास्तुज पूजनी बोली राजन वैर पांच कारणों से हुआ करता है इस बात को विद्वान पुरुष अच्छी तरह जानते हैं पहला स्त्री के लिए दूसरा घर और जमीन के लिए तीसरा कठोर वाणी के कारण, चौथा जातिगत द्वेष के कारण और पांचवा किसी समय किए हुए अपराध के कारण तत्रदाता न विशेषतः प्रकाशम वा प्रकाशम वा बुद्धा दोष बला इन कारणों से भी ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए जो दाता हो अर्थात परोपकारी हो विशेषतः क्षत्रिय नरेश को छिप या प्रकट रूप में ऐसे व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि उसका दोष हल्का है या भारी उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए न विश्वास वैरम जिसने वैर मान लिया हो ऐसे सुहृत पर भी इस जगत में विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे लकड़ी के भीतर आग छिपी रहती है उसी प्रकार उसके हृदय में वैर भाव छिपा रहता है न वित न पारुष्यन न न सादयेह को पग्नि साम्यते राजस्तो ये सागरे राजन जिस प्रकार बड़वा नल समुद्र में किसी तरह शांत नहीं होता उसी प्रकार क्रोधाग्न भी न धन से न कठोरता दिखाने से न मीठे वचनों द्वारा समझाने बुझाने से और न शास्त्र ज्ञान से ही शांत होती है न ही वैराग्युद्धूतम चाप्य पर साम्यतः दग्धा पते बिना नरेश्वर प्रज्वलित हुई वैर की आग एक पक्ष को दग्ध किए बिना नहीं बुझती है और अपराध जनित कर्म भी एक पक्ष का संहार किए बिना शांत नहीं होता है सत्कृत्याम त्र पूर्वापकारिण न दे मित्र विश्वास कर्म त्रास जिसने पहले अपकार किया है उसका यदि अपकृत व्यक्ति के द्वारा धन और मान से सत्कार किया जाए तो भी उसे उस शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म ही दुर्बलों को डराता रहता है नैवापकार तथा भवान उसीता गृह हम ते ने विश्वसाम अब तक तो न मैंने कोई आपका अपकार किया था और न आपने ही मेरी कोई हानि की थी इसलिए मैं आपके महल में रहती थी किंतु अब मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती ब्रह्म दत्तुआच कालेन क्रियते कार्य तथा विविधा क्रिया काले प्रवर्तन्ते ते कह क्रह्म हाँ दत्त ने कहा पूजनी काल ही समस्त कार्य करता है तथा काल के ही प्रभाव से भांतिभा की क्रियाएं आरंभ होती है इसमें कौन किसका अपराध करता है चोभे चैव तनिम न जीवती जन्म और मृत्यु ये दोनों क्रियाएं समान रूप से चलती रहती है और काल ही इन्हें कराता है इसीलिए प्राणी जीवित नहीं रह पाता वध्यंते युग पद के चेत एक कस्य पर नचा परे, कालो दहति भूतान संप्राप्या ईंधनम कुछ लोग एक साथ ही मारे जाते हैं कुछ एक एक करके मरते हैं और बहुत से लोग दीर्घ काल तक मरते ही नहीं है ऐसे आग ईंधन को पाकर उसे जला देती है उसी प्रकार काल की समस्त प्राणियों को दग्ध कर देता है हम प्रमाण नमोन्यम कारणम् शुभे कालो नि उपादत्ते सुखम दुखम च देशिना सुबह एक दूसरे के प्रति किए गए अपराध में न तो तुम यथार्थ कारण हो और न मैं ही वास्तविक हेतु हूँ काल ही सदा समस्त के सुख दुख को ग्रहण या उत्पन्न करता है। समस्तों काम अहिंसा युतम तुम चवीक्ष पूजनी में तेरी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा तू यहाँ अपने इच्छा के अनुसार पूर्वक निवास कर तूने जो कुछ किया है उसे मैंने क्षमा कर दिया और मैंने जो कुछ किया हो उसे तू भी क्षमा कर दे काल प्रमाण कस्य भवे कस्मातपति बांधव ही, ही। बोली राजन यदि आप काल को ही सब क्रियाओं का कारण मानते हैं तब तो किसी का किसी के साथ नहीं होना चाहिए फिर अपने भाई बंधुओं के मारे जाने पर उनके सगे संबंधी बदला क्यों लेते हैं कस्मात्वा सुरा पूर्व अन्योन्दि काले न निर्याणम सुखम दुखम भवा भलते ही मृत्यु दुख सुख और उन्नति अवनति आदि का संपादन होता है तब पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने क्यों आपस में युद्ध करके एक दूसरे का वध किया जो जम कस्मा भेस भिषजो भेसजम कर तू कस्म दीक्षं रोगिण यदि काले न पच्यंते भेषज हे किम प्रयोजन वैद्य लोग रोगियों की दवा करने की अभिलाषा क्यों करते हैं यदि काल ही सबको पका रहा है तो दवाओं का क्या प्रयोजन है प्रलाप सो महान कस्मात्ते शोक मृत यदि काल प्रमाणम ते कस्मात् धर्मोच कर यदि आप काल को ही प्रमाण मानते हैं तो शोक से मूर्छित हुए प्राणी क्यों महान प्रलाप करते हैं एवं हाहाकार करते हैं फिर कर्म करने वालों के लिए विधि निषेध रूपी धर्म के पालन का नियम क्यों रखा गया है अनंतरम आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मार डाला और मैंने भी उसकी आंखों को नष्ट कर दिया इसके बाद अब आप मेरा वध कर डालेंगे अहम ही पुत्र शो के ना कृत बात यथा तो प्रहरत जैसे मैं पुत्र के सोक कर, पुत्र के के से संतप्त होकर आपके प्रति पाप कर बैठी उसी प्रकार आप भी मुझ पर प्रहार कर सकते हैं यहाँ जो यथार्थ बात है वह मुझसे सुनिए भक्षार्थम क्रीडनार्थम च नाम पक्षि नाति हो वध वध मनुष्य खाने और खेलने के के के लिए पक्षियों पक्षियों की कामना करते हैं करने या बंधन में डालने के सिवा तीसरे प्रकार का कोई संपर्क के साथ उनका नहीं देखा जाता है भयादेते मोक्ष तंत्रिता जनी मरण जम दुखम प्रावेद इस वध और बंधन के भय से ही मुख लोग तो मोक्षशास्त्र का आश्रय लेकर रहते हैं क्योंकि वेदवेत्ता वेदता पुरुषों का कहना है कि जन्म और मरण का दुख असह्य होता है सर्वस्य सर्वस्य सर्वस्य सर्व सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं सभी को अपने पुत्र प्यारे लगते हैं सब लोग दुख से उद्विग्न होते हैं और सभी को सुख की प्राप्ति अभीष्ट होती है दुखम जरा ब्रह्म दुखम अर्थ यहा, संवासो महाराज ब्रह्मदत्त दुख के अनेक रूप हैं बुढ़ापा दुख है धन का नाश दुख है अप्रियजनों के साथ रहना दुख है और प्रियजनों से बिछोड़ना दुख है वध तथा विपरिवर्तते वध और बंधन से भी सबको दुख होता है स्त्री के कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुख हुआ करता है तथा पुत्र यदि नष्ट हो जाए या दुष्ट निकल जाए तो उससे भी लोगों को सदा दुख प्राप्त होता रहता है न दुखम पर दुखे वैके बुद्ध जलपति मनुष्य कहा करते हैं कि पराये दुख दुख में दुख नहीं होता परंतु वही ऐसी बात पुरुषों के कर शोक करता है तथा जो, कर तो जो अपने और सभी कोई दुख का रस जानता है वह ऐसी बात कैसे कह सकता है? शत्रु नरेश आपने जो मेरा अपकार किया है तथा तो मैंने बदले में जो कुछ किया है उसे सैकड़ो वर्षों में भी भुलाया नहीं जा सकता इस, इस प्रकार आपस में एक दूसरे का अपकार करने के कारण अब हमारा फिर मेल नहीं हो सकता अपने पुत्र को याद करके आपका वैर ताजा होता रहेगा वैरम अंतिम प्रेतिम कर तुम इ क्षति मिनमेल यथा संदेह वैर ठन जाने पर जो प्रेम करना चाहता है उसका वह प्रेम उसी प्रकार असंभव है जैसे मिट्टी का बर्तन एक बार फूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता है निश्चय स्वार्थ उस प्रहलादाया ब्रवेत प्रहला ये सत्य सत्य सत्ये सत्ये बध्यंते श्रद्धा नाश तो मधुसुष का जैसे सूखे तिनको से ढके हुए गड्ढे के ऊपर रखे हुए मधु को लेने जाने वाले मनुष्य मारे जाते हैं उसी प्रकार जो लोग वैर की झूठी या सच्ची बात पर विश्वास करते हैं वे भी वे मौत मारे जाते हैं नहीं कुले कुले पुमान। जब किसी कुल में दुखदायी वैर बन जाता है तब वह शांत नहीं होता उसे याद दिलाने वाले बने ही रहते हैं इसलिए जब तक कुल में एक भी पुरुष जीवित रहता है तब तक वैर नहीं मिटता है। नरेश्वर दुष्ट प्रकृति के लोग मन में वैर रखकर ऊपर से शत्रु को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना देते रहते हैं तदनंतर अवसर पाकर उसे उसी प्रकार पीस डालते हैं जैसे कोई पानी से भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटक कर चूर चूर कर दें सराना राजन पापम का करके फिर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो दूसरों का अपकार करके भी उन पर विश्वास करता है उसे दुख भोगना पड़ता है ब्रह्म दत्वाच निकन भया ते नित्यम कल्पा ने कहा पूजनी अविश्वास करने से तो मनुष्य संसार में अपने पदार्थों को कभी नहीं प्राप्त कर सकता और न किसी कार्य के लिए कोई चेष्टा ही कर सकता है यदि मन में एक पक्ष से सदा भय बना रहे तो मनुष्य मृत म्रित, मृतक तुल्य हो जाएंगे उनका जीवन ही मिट्टी हो जाएगा यस्य पूजनौ पाद पद्याद सुगुप्त इधावत पूजनी ने कहा राजन जिसके दोनों पैरों में घाव हो गया हो फिर भी वह उन पैरों से ही चलता रहे तो कितना ही बचा बचा कर क्यों न चले यहाँ दौड़ते हुए उन पैरों में पुनः घाव होते ही रहेंगे नेत्राभ्याम सरुजाभ्या प्रतिवातम दीक्षती तायु उरुजात्यथम नेत्रोर्भवती ध्रुव जो मनुष्य अपने रोगी नेत्रों से हवा की और रुक करके देखता है उसके उन्नेत्रों में वायु के कारण अवश्य बहुत पीड़ा बढ़ जाती है दुष्ट पंथानद्य आत्मनोबल अज्ञाज तस्वित जो अपने सत्य को न समझकर कर मोहवश दुर्गम मार्ग पर चल देता है उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है यश व्या क्षेत्र कर सक षकारेण सैवास्त जो किसान वर्षा के समय का विचार न करके खेत जोतता है उसका पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है और उस जुताई से उसको अनाज नहीं मिल पाता यस्तुतिक्तम कसाय स्वादुआ मधुर अमृतम आहारम कुरुते नित्यम सोमृत कल्पते जो प्रतिदिन तीता कथैला स्वादिष्ट अथवा मधुर जैसा भी हो हितकर भोजन करता है वही अन्न उसके लिए अमृत के समान लाभकारी है तथ्यम मुक्तवा तिज मोहा दुष्ठम भोजनम परिणामम अभिज्ञा तदंतम तीवित परंतु जो परिणाम के विचार किए बिना ही मोहस पथ्य छोड़कर अपथ्य भोजन करता है उसके जीवन का वही अंत ही हो जाता है दैव पुरस्कार संशयात उदाराण तो सत्कर्म दैव क्लेबा उपास्य देव और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के सहाय रहते हैं परंतु उदार विचार वाले पुरुष सर्वदा शुभ कर्म करते हैं और नपुंसक देव के भरोसे पड़े रहते हैं कर्मचात्महित कार्यम तक्षण वा यदि गृह्य कर्मशीलस्तु सदा नर्थरकिंचन कठोर अथवा कोमल जो अपने लिए हितकर हो वह कर्म करते रहना चाहिए जो कर्म का छोड़ को छोड़ बैठता है वह निर्धन होकर सदा अनर्थों का शिकार बना रहता है तस्मा सर्वोचाथम कार्यम एवं पराक्रम सर्वस्व अत्यज कार्यमात्मित नही अतः काल दैव और स्वभाव आदि सारे पदार्थों का भरोसा छोड़कर पराक्रम ही करना चाहिए मनुष्य को सर्वस्व की बाजी लगाकर भी अपने हित का साधन ही करना चाहिए विद्या शौर्य चाक्षम चलम धैर्य च पंचम मित्राणी सहजान्यार्तयती हृतर्भुध विद्या सूर्यीरता दक्षता बल और पांचवा धैर्य ये पांच मनुष्य के स्वाभाविक मित्र बताए गए हैं विद्वान पुरुष इनके द्वारा ही इस जगत में सारे कार्य करते हैं च च भार्या निवेशनमित्बा आदि धातु खेत स्त्री और सुहृद्जन ये उपमित्र बताए गए हैं और इन्हें मनुष्य सर्वत्र पा सकता है सर्वत्र सर्वत्र रमते च विराजते न न नीभीषय सर्वत्र आनंद में रहता है और सर्वत्र उसकी शोभा होती है उसे कोई डराता नहीं है और किसी के डराने पर भी वह डरता नहीं है विवर्धते कुर्वता कर्म संयम प्रति बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी सदा बढ़ता रहता है वह दक्षता पूर्वक काम करते हुए संयम के द्वारा प्रतिष्ठित होता है गृहस्ने हाव मेधसा से घर की आसक्ति में बंधे माम सेवा बुद्धि मनुष्यों के मांसों को कुटिल स्त्री खा जाती है है अर्थात उसे सुखा डालती है। जैसे केकडे की मादा को उसकी संतान ही नष्ट कर देती है गृह क्षेत्राणी मित्र स्वदेश पर विपर बुद्धि के विपरीत हो जाने से दूसरे दूसरे बहुते मनुष्य घर खेत मित्र और अपने देश आदि की चिंता से ग्रस्त होकर सदा दुखी बने रहते हैं गच्छेदा अपना जन्मस्थान भी यदि रोग और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो तो आत्मरक्षा के लिए वहां से हट जाना या अन्यत्र निवास के लिए चले आना चाहिए यदि वहां रहना ही हो तो सदा सम्मानित होकर रहे तस्मा धन्यत्रहम इव पुत्रे चि भूपाल मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ दुष्टता पूर्ण बर्ताव किया है इसलिए मैं अब यहाँ रहने का साहस नहीं कर सकती दूसरी जगह चली जाऊंगी कुभार कुपुत्रम च कुराजानम कु कुसंबंधम कुदेशम चूरत परिवर्जय दुष्ट भार् दुष्ट पुत्र कुटिल राजा दुष्ट मित्र दूषित संबंध और दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए कुपुत्रे नास्त विश्वास कुभारायाम कुतोर कुराज्ये निभृत नास्ति कुदे जीविकाम कुपुत्र पर कभी विश्वास नहीं हो सकता दुष्ट भार् पर प्रेम कैसे हो सकता है कुटिल राजा के राजा में कभी शांति नहीं मिल सकती और दुष्ट देश में जीवन निर्वाह नहीं हो सकता कुमित्र से नृत्य अवमान कुत्यर्थ परिजय कुमित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रह सकता इसलिए उसके साथ सदा मेल बना रहे यह असंभव है और जहां दूसरे संबंध हो वहां स्वार्थ में अंतर आने पर अपमान होने लगता है या सात्र विश्वास सदेशो यत्र पत्नी वही अच्छी है जो प्रिय वचन बोले पुत्र वही अच्छा है जिससे सुख मिले मित्र वही श्रेष्ठ है जिस पर विश्वास बना रहे और देश भी वही म है जहां जीविका चल सके यत्र बलात्कार दरिद्रम जो उग्र शासन वाला राजा वही है जिसके राज्य में ना हो किसी प्रकार का भय रहे जो दरिद्र का पालन करना चाहता हो तथा प्रजा के साथ जिसका पाल्य पालक संबंध सदा बना रहे पत्र भार्देश धर्म नेत्र पतऊ जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपुराण होता है वहां स्त्री पुत्र मित्र संबंधी तथा देश सभी उत्तम गुण से संपन्न होते हैं धर्म अधर्मज्ञ अधर्म प्रजा गंत निग्रहात् राजा मूलम त्रिवर्गस् जो राजा धर्म को नहीं जानता उसके अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है राजा ही धर्म अर्थ और काम इन तीनों का मूल है अतः उसे पूर्ण सावधान रहकर निरंतर अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए बड़ी सद्भाग मुदृत्य बलिम न रक्षते प्रजा सम्य स पार्थिव तस्कर जो प्रजा के आय का छठा भाग कर रूप से ग्रहण करके उसका उपभोग करता है और प्रजा का भली भांति पालन नहीं करता वह तो राजाओं में चोर है दत्ता स्वयं एव राजा न प्रयाति राजो सर्वोको अभय दान देकर धन के लोभ से स्वयं उसका पालन नहीं करता वह पाप बुद्धि राजा सारे जगत का पाप बटोर कर नरक में जाता है दत्ता स्वयं राजा प्रमाणमे यदि प्रजाधर्म पालयन जो अभयदान देकर प्रजा का धर्म धर्मपूर्वक पालन करते हुए स्वयं भी अपनी प्रजा को अपनी प्रतिज्ञा को सत्य प्रमाणित कर देता है वह राजा सबको सुख देने वाला समझा जाता है माता पिता गुरु गोप्ता प्रजापति प्रजापति मनु ने राजा के सात गुण बताए हैं और उन्हीं के अनुसार उसे माता पिता गुरु रक्षक अग्नि कुबेर और यम की उपमा दी जा दी है पिता ही राजा राष्ट्रस्य राष्ट्र प्रजाक मिथ्याभिनी जो राजा प्रजा पर सदा कृपा रखता है वह अपने राष्ट्र के लिए पिता के समान है उसके प्रति जो मिथ्या भाव प्रदर्शित करता है वह मनुष्य दूसरे जन्म में पशु पक्षी की योनि में जाता है संभाव्योपे दहत्यग्नि रिवा निष्ठान यमय नतो यम राजा दीन दुखियों की भी सूझी लेता और सबका पालन करता है इसलिए वह माता के समान है अपने और प्रजा के अप्रिय जनों को वह जलाता रहता है अथा अग्नि के समान है और दुष्टों का दमन करके उन्हें संयम में रखता है इसलिए यम कहा गया है कुबेर गुरु धर्म उपदेश परिपालय फिर जनों को खुले हाथ धन लुटाता है और उनकी कामना पूरी करता है इसलिए कुबेर के समान है धर्म का उपदेश करने के कारण गुरु और शब का संरक्षक करने के कारण रक्षक है यस्तो राजा पौरजान पदान तस्या से जो राजा अपने गुणों से नगर और जनपद के लोगों को प्रसन्न रखता है उसका राज्य कभी दावा नहीं होता क्योंकि वह स्वयं धर्म का निरंतर पालन करता रहता है स्वयं समूप जानन ही पौर जान पदार्चन स सुखम प्रेक्षते राजा ये लोके जो स्वयं नगर और गाँव के लोगों का सम्मान करना जानता है वह राजा एहलोक और परलोक में सर्वत्र सुख ही सुख देखता है नित्य प्रजाजस्य प्रजा जीडिता अनर्थ विप्रलुप्यन्ते सगछते पराभव जिसकी प्रजा सर्वदा कर के भार से पीड़ित हो नित्य उद्विग्न रहती है और नाना प्रकार के अनर्थ उसे सताते रहते हैं वह राजा पराभव को प्राप्त होता है प्रजाजस्य राजा स्वर्गलोके महीपते इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवर में कमलों के समान विकास एवं बुद्धि को प्राप्त होती रहती है वह सब प्रकार के पुण्य फलों का भागी होता है और स्वर्ग लोक में भी सम्मान पाता है बलि नाम ग्रहो राज कदाचित प्रशास बलिना यस्य कुतो राजन बलवान के साथ युद्ध छेड़ना कभी अच्छी नहीं माना जाता जिसने बलवान के साथ झगड़ा जग्ड़, मोल ले लिया उसके लिए कहाँ राज्य है और कहाँ सुख भी शकुनिका ब्रह्मदत्त नाधिप राजान समुद्प्य जगा माँ भेषिताम धिषम विष्णुजी कहते नरेश्वर राजा ब्रह्मदत्त थे ऐसा कहकर वह पूजनी चिड़िया उनसे विदाले दिशा को चली गई ब्रह्मदत्तस्य पूजन्यास क्षतिष्ठ राजा ब्रह्मदत्त का पूजनी चिड़िया के साथ जो संवाद हुआ था यह मैंने तुम्हें सुना दिया अब और क्या सुनना चाहते हो इतिश्री महाभारती शांति पर आपद धर्म पर्व ब्रह्मदत्त पूजन्योह संवाद एकोन चुपसदी के इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में ब्रह्मदत्त और पूजनी का संवाद विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ